दोस्तों, कभी सोचा है कि एक ही दिन में कभी तुम confident feel करते हो और कभी बिल्कुल powerless। हालात वही, दुनिया वही, लेकिन अंदर का state बदल जाता है। Tony Robbins कहता है, "It's not the events of your life that shape you, but the meaning you give to those events।" और ये meaning हम देते हैं अपनी state of mind से। हर इंसान के अंदर दो engines होते हैं, एक emotion और एक motion। जब दोनों balance में चल रहे हो, तो तुम unstoppable हो जाते हो। लेकिन अगर emotion down और motion still हो जाए, तो सब कुछ dull लगने लगता है। Tony कहता है, अगर तुम अपने body को change करो, तो तुम्हारा emotion भी change हो जाता है। Try करो, सीधा खड़े हो जाओ, गहरी सांस लो, chest open रखो, smile करो, और दे� हमारे दिमाग ने हर फीलिंग के साथ एक पैटर्न कनेक्ट कर रखा होता है, और जब तुम वो पैटर्न तोड़ते हो, तुम अपनी एनर्जी को रीसेट कर देते हो। टोनी अपने सेमिनार्स में कहता है, मोशन क्रिएट्स इमोशन। तो अगर तुम लाइफ में स्टक हो, तो पहले मूव करो, फिजिकली और मेंटली दोनों। डांस करो, रन करो, � तो तुम वही फैसले लेते हो जो सक्सेस क्रिएट करते हैं। लेकिन जब तुम लो स्टेट में होते हो, तो वही चीजें इम्पॉसिबल लगती हैं जो कल तक इजी थीं। टोनी का मैसेज सिंपल है। अगर तुम अपनी लाइफ कंट्रोल करना चाहते हो, तो पहले अपना स्टेट कंट्रोल करना सीखो। चेंज योर फिजियोलॉजी, चेंज योर फो जब तुम decide करते हो के कुछ भी हो जाए, तुम अपनी energy positive रखोगे और वो ही energy तुम्हें एक नई सोच, एक नई direction और एक नई जिन्दगी देती है। और अब, अब कहानी और गहरी होती जा रही है। अगला chapter बताएगा कैसे हम अपने values और beliefs को align करके एक purposeful जिन्दगी create क